आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला भारत की लोक कथाएं इस श्रृंखला की अंतर्गत आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा भूल चूक लेनी देनी बहुत पुरानी बात है एक गांव में रहते थे सेठ रामेश्वर उम्र ढल रही थी पत्नी बेटा बहू सब गुजर चुके थे जीने का एक ही सहारा बचा था वो था उनका पोता हरि नारायण जिसे प्यार से वो हरिया पुकारते थे <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> रिया <laughs> <laughs> <laughs> <hà>, <करेंगे> <laughs> बेट, बेटा रुक तो कहां भागा जा रहा है तेरा बाबा बूढ़ा हो गया है थक जाता है कोई बात नहीं चल मेरे घोरे टिक टिक टिक टिक टिक टिक बाबा घोड़े बन गया बाबा घोड़े बन गया हां भाई घोड़ा बन गया अपने हरिया बेटे के लिए हरिया इतना चंचल कि बस सवाल पर सवाल पूछता रहता और सेठ लाख काम में व्यस्त हो पर पोते के हर सवाल का जवाब जरूर देते राम राम सेठ जी राम राम राम राम विशेष आओ बैठो जी जी मालिक मालिक मेरा कितना पैसा बकाया है अरे इतनी चिंता काहे को करते हो अगली फसल में चुका देना आज तो दे ही चुके हो भाई <laughs> ननकू जी भाई जरा देखना विशेषर का कितना उधार है जी मालिक बाबा बाबा <laughs> देखना ननकू किसी को पैसा चुकाने में परेशानी ना हो हां बेटा, बाबा, बोल, बेटा बाबा। बोल।, बाबा। बोल बोल अरे बोल बाबा रामू कहता है कि कौवा नहाता नहीं है इसलिए काला होता है क्या यह सच है अरे नहीं बेटा नहीं सब पशु पक्षी अलग-अलग रंग के होते हैं कौवा काले रंग का होता है बस <laughs> अच्छा मालिक विशेषर ने पिछले महीने बाबा बाबा ठहरन को जी पहले मैं हरिया से बात करूंगी जी मालिक बोलो बेटा बोलो बाबा हां बेटा गाय मां मां क्यों बोलती है और बकरी मैं मैं ऐसे क्यों बोलती है <laughs> <laughs> हमारा क्या मैं क्या बताऊं बेटा बहुत सवाल सुबह से रात हो जाती लेकिन हरिया के सवाल कभी खत्म ना होते बाबा उठो ना बाबा बाबा बेटा आजा सो जा अब आजा आजा नहीं बाबा मुझे नींद नहीं आ रही है अरे बेटा तेरे बाबा को तो नींद आ रही है ना सो जा भूज़े शंदा Weihnंफक कर देख का-ओ वायर बादल करें शंदा नर्रार बादल कि être bundle सकत्का भूज प्लॉजे 2020 Hmm हुहहह हुह हुहह ह हुह ह हु कारे घ्ररव क्वेधक challenging 2010 विप जार मैंफक क्या है ढ्री जार माँ��고 ध्य। छोटा सा कैवंदस्य उठ़रश no, no, no. This is a juggnu. Oh, a juggnu? Yes. I'm going to listen to you a good story. Chanda Mama. I'm going to listen to Juggnu? Yes, I'm going to listen to Juggnu. I'm going to listen to you a little bit. I'm going to listen to Juggnu's ऐसा हुआ तभी थोड़ी देर में बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है पापा पापा क्या हुआ बेटा देखो ये आसमान में क्या है मुझे बहुत लग रहा है अरे ये तो बिजली है सिर्फ बिजली ये बादलों के टकराने से पैदा होती है और फिर बारिश होती है लेकिन मुझे इससे बहुत लगता है नहीं बेटा की कोई बात ही नहीं है देख मैं हूं ना सिर्फ तू सो जा सो सो देख सो अरे मैं हूं ना सो जा देख मैं जाग रहा हूं ना अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोडूंगा मेरा बहादुर बच्चा सो जा सेठ तो कभी कभार ही होते कभी होते लोरी गाने वाली मां तो कभी सुरक्षा देने वाले पिता कभी कथाकार तो कभी घोड़ा <laughs> भी <laughs> पर वो कभी हरिया पर नाच झुल आते ना कभी उसके कामों से थकते लेकिन बुढ़ापा बढ़ रहा था और साथ ही खांसी भी <laughs> बाबा बोल बेटा आज मैं स्कूल खाने के लिए क्या ले जाऊंगा अरे वही जो हमारे बेटे को बहुत पसंद है गाजर का हलवा और पूड़ी वाह काचर का हलवा और पूरी हां हां जरा अब अपना बस्ता मुझे दे दे चल जल्दी जल्दी जल। चल हां तो इतना आप रहे हैं मालिक कैसे जाएंगे हरिया को छोड़ मैं छोड़ देता हूं अरे तो बस जरा सी वही कासिया और कुछ नहीं जरा सी अब बाबू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते मालिक डॉक्टर को दिखाने का समय निकाल लूंगा जरूर मालिक कैसा को ले जाने दे बाबा चलो का ख्याल चल चल चल चल क्या बेटा बाबा बाबा भूखे हैं अच्छा वो बाबा क्या है बताओ बताओ मैं मम्मी में मालिक मालिक आप अभी नहीं तक आपको तो खांसी भी बहुत आ रही है ना। <laughs> बताओ ना बताओ ना बाबा <laughs> मैं मंडा का बेटा मंडा का मैंने कहा बस तो नहीं मेरी सुनी आप घर जाइए हरिया को मैं छोड़ दूंगा देख आज मैं आपको नहीं जाने दूंगा चलिए भलाई की कसम खास्ते खास्ते सांस फूल गई दम निकलने को हो गया मगर हरिया की बात का जवाब जरूर दिया वाह रिया अपनापन वाह ये रिश्ता पोते हरिया पर सब कुछ बलिदान कर दिया शेष जी हरिया के कामों में सुबह से शाम करते थे डॉक्टर को दिखाने का समय ही ना निकाल पाए इसी तरह हरिया का बचपन बीत गया सेठ का शरीर जीवन की इस सांझ बेला में आराम करना चाहता था और हरिया ने युवा अवस्था में कदम रखा वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था उसने अपने बाबा की दुकान में काम शुरू कर दिया था सेठ अब और भी बूढ़े हो चले थे अरे ननकू आया मालिक हां ये ये मेरे कपड़े सूखने के लिए धूप में डाल दे लाइए मत मैं हूं अब तो हरिया भी बड़ा हो गया है फिर भी आप काम क्यों करते हैं है? मुझे कहिए मैं किस लिए हूं ननकू वो तो जरा हरिया का हाल तो ऐसा है तुझे पता ही है दुकान का संभालना ब्याज का लेखा जोखा रखना जी माने अच्छा असली लेने की भी बेला नहीं है उसके पास जी माने और, और तुम भी तो बूढ़ा हो गया है <laughs> वो तो सब ठीक है मालिक पर अब उम्र हो गई है आपकी भी अब आराम करना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है कहता तो तू ठीक है भाई पर हरिया भी काम में इतना ऊर्जा है एक बार हरिया दुकान के हिसाब किताब का लेखा जोखा देख रहा था ये राम सुधन को तीन महीने का ब्याज देना है सौ रुपए हर महीने के हिसाब से तो हुए पूरे तुछ teen so Manantaram ne 50 rupaye ka 25 usme se de gaya baki bache 25 rupaye in 25 rupaye mein paya oh hariya he bhagwan ye baba ki awaaz bhi na ek to yhone khas khas kar pareshan kiya hua ab buzurg kuch keh bhi to nahi sakte phir se hisab 50 mein se aaye 25 becha <laughs> मेरी ऐनक नहीं मिल रही बेटा <laughs> जरा देख, ओ, देख ओ, बाबा क्या ये सुबह शाम हरिया हरिया लगा रखा आपने अरे छोटा मोटा काम तो आप खुद भी कर सकते हैं दिखाई नहीं देता मैं हिसाब कर रहा हूं जरा सा ध्यान इधर से उधर हुआ नहीं कि सारा हिसाब बिगड़ जाएगा इतना तो खुद भी सोचना चाहिए आपको बस जब देखो हरिया हरिया हरिया سے شروع کرنا پڑے گا حساب 100 روپے مہینے کے حساب سے ہوئے 300 اور 50 روپے 25 ٹھیک ہے بیٹا اچھا ٹھیک ہے اتا बस अब तो सेठ को सुबह शाम अपने पोते से ऐसी ही बातें सुनने को मिलती थी वो कहते हैं ना बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है हरिया के प्रति प्रेम में डूबे बूढ़े सेठ का मन प्रश्नों से घिरा रहता kon har kon hai bhai har kon hai bhai main hu main main arre maine pucha kon hai kon hai darwaze par ye baat main बाबा सोते सोते भगवान की माला जपो ये दूसरी तीसरी बात से भला क्यों वास्ता रखते हो अरे बेटा वो अब ननकू काका आप क्यों बीच में बोल रहे हैं वो है? मैं बाबा से बात कर रहा हूं ना कहिए आप क्या कहना चाहते हैं मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया ट्रेन दो ट्रेन दो बाबा <laughs> लगता है आपके सवालों के जवाब देते-देते जब तक मेरा गला खराब नहीं हो जाएगा ना तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा अरे बेटा अरे बेटा जब तू छोटा था ना तू देखते मेंढक की ओर देखकर तूने पूछा था बाबा ये क्या है मेंढक के रट लगाते लगाते मालिक की जुबान अटक गई खांस के का दौरा पड़ गया मरते मरते बचे लेकिन लेकिन तुझे बताया कि मैं ढख है कि मैं ढख है ये ढख है।, है क्यों होता है पबले बचाय नादान है क्या बात करते हो क्या मैं मेन ढग भी नहीं समझ सकता था बस बस अब झूठे उलाले देने के अलावा आप लोगों के पास और दूसरा काम है ही क्या ठीक है जा रहा हूं मैं बहुत से काम करने हैं मुझे लेकिन इस तरह की बातें मेरे साथ में मत <laughs> <laughs> <laughs> करके आज बाबा की बात सुने बिना जाना नहीं बेटा <laughs> ओ, ओ, क्या बात <laughs> मेरी एक बात हमेशा याद रखना व्यापार का खास गुर है भूल चूक लेनी देनी तो <laughs> तू डिपार मेरा बहुत उधार बाकी है रे उधार म... मैंने कब आपसे उधार लिया हां लेकिन फिर भी मैंने कुछ भूल चूक की हो तो बताइए भूल चूक तो सब मेरी है मेरा तो आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है तुम खूब फलो फलो tumara pyara sa ghar parivar ho tumare ghar baal gopal khile tumhari khub seva kare <coughs> bachpan mein ghoda ban tumhari peeth par baithe aur tumhare budhape mein tum sar aankhon par bèthe zadu baba baba baba mujhe samajh mein aa raha hai aap kehna kya chahte hain baba Ma aap chup kyun ho gaye baba baba kya malik baba ye kya ho gaya, बाबा उठिए बाबा उठ क्यों नहीं रहे मालिक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे बाबा उठो ना बाबा मैं हमको काका हां मैं हमको काका डॉक्टर जल्दी जल्दी से जाइए डॉक्टर को लेके आइए घबराओ मत मैं यूं गया और यूं आया अब जाओ ना जल्दी जाओ बाबा बाबा सास सास तो चल रही है बाबा बाबा उठिए ना बाबा उठिए ना चलो चलो डॉक्टर साहब आ गए चलिए तो बेहोश हो गए हां चल आप जल्दी से ये इंजेक्शन ले आइए और अभी मेरा इंतज़ार करना पापा मेरा इंतज़ार करो डॉक्टर साहब मैं अभी इंजेक्शन लेके आया हूं अभी आप इनके फौरन पैर सी ठीक है ठीक ऐसे अब थोड़ी हवाने दीजिए लव ठीक है बुखार भी नहीं है जी डॉक्टर साहब बाबा बाबा अह अह देखिए ये दवा दिन में 3 बार देते रहिए 5 दिन तक सब ठीक हो जाएगा जी जी आ, बस अब इन्हें आराम की जरूरत है ठीक है अब मैं चलता हूं जी आइए डॉक्टर साहब मैं आपको छोड़ देता हूं बाबा बाबा वापस बादा। आ जाओ <laughs> मुझे maaf kardos, bàbà. M'en dins, ràt, aapke pàsser ho ga. Ja, ja, laga dono ga, aapki sèwa kerne me. Khoïe taklíf n'hi honne dono ga, aapko. Bàbà. Vapasà ho nà, bàbà. E'k bar to nà, tu, toh, bàbà. Ithnè bàri bùl. Qua ha'a chung ga, Bona baba Bava. Bona tarda. Papa! Papa! Què ha? C'est tu? Qu'est-ce que tu m'ha perdut? Bava, Bava. Bava. Bava. Bava, Bava, tu m'ha अपने ठीक कहा था सब माफ कर दिया ना अपने बाबा मैं छोटा सा हरियाणा लौट आया अपने बाबा के पास बाबा मैंने बहुत बड़ी गलती की है खुशहाली कभी नहीं करूगा बाबा खुशहाली नहीं करूंगा अच्छी फुरिया हरियाणा शुभ लेनी देनी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन तथा अकादमिक समन्वय डॉ कामिनी भटनागर रेडियो रूपांतर ज्योति कलाकार सुचित्रा गुप्ता बावला कोचर विद्याभूषण सुनील लोहिया अशोक कुमार शर्मा और बाल कलाकार तृप्ता तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनि अंकन अमिताभ भट्टी और बटी लैंगलिंगडॉ तथा निर्माण ध्वनि संपादन तथा प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन